सभा में उपस्थित सभापति महाराज प्रतिष्ठान की वर्तमान आचार्य शिला आश्रम महाराज जी पूजन तिरणीपातगंज अपस्थित सत्य मंडली मंडली, माध्यमंडली सबको चरण में, में मेरा हार्दिक दंडवत न्ञापन करते हुए महाराज जी का अपरागित जीवनचरित स्मृति स्मरण करने का बहाने में अपने को पवित्र करने का प्रयास में लगा हूं वंदे पद द्वंदम भक्त विन्द समित श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्वा नंद सहोदित श्री नंद नंद नंद वंदे राधिकार चरणोदय गोपीजन समायूतम बिंदावनम मनोहर हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे आजुलम्बित भुजौ कन का बदेतनकर कमलायताचो विश्वाज बर जगधर्म पालौ पालो जगत प्रिय करू कूणा भूतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे बागी सजस्वे लक्ष्मीजस्वी जसास्त हृदय संबी ंग सिंहमहम भज ल एक सका पदोदी विभूमो रिजेश मद बयासाह शिल वक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रहुाजी ने बताएं भागवत चरण में 100 सौ परसेंट भाग शरणागति नहीं होने से कभी कोई आदमी सच्चा बात नहीं बोल सकता भगवत चरण में शत प्रतिशत शरणागति के कारण ही एकमात्र संत महात्मा के जीवन से अपराकित सत्य प्रवचन निकलते हैं अपरागित बाघ शिल पौपा जी को शारद बाबू प्रश्न किए थे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन जो आपका चिंता क्या है आपका तो इतना बड़ा बड़ा संतुल महात्मा है आपका शिष्य साधु पचास मठ हो चुका है अब चिंता क्या है पोपा जी ने बताए थे अगर पटा पचास मठ का बदले में अगर पचास आदमी हमको मिलता तो हमको बहुत सुविधा मिलता 50 आदमी ये बोलने का कारण क्या है क्योंकि पोपाजी बोलते थे जो आचरणशील जो गुरु वैष्णव है हमारे गौरिया गौरिया संप्रदाय के गौरियम की पोपाजी जी बताते थे दे आर ऑल मोबाइल मठ मोबाइल गौरियमठ वो लोग मोबाइल गौरिया मठ जहां जाए वहां गौरिया मठ अवतीर्ण हो जाते हैं 50 आदमी मिलने का जो बात रोपा जी ने बताएं गौड़िया मठ पचास तब तो हो चुका था लेकिन पोपा जी बोलते 50 आदमी अगर मिलता तो और खुशी हो जाते हम पोपा जी ने बताते थे पैसा के द्वारा पैसा का बल से गौड़िया मठ नहीं बनाया जा सकता कोई अगर सोचे कि हमारा पास बहुत पैसा है हम मठ बना लेंगे इट्स नॉट पॉसिबल अपराखित भजन बल के द्वारा भावना के द्वारा अपराखित गौर मठ के स्थापना किए हैं प्रोपा जी ने पैसा का बल के द्वारा गौरिया मठ स्थापन नहीं हुआ है प्रोपा जी ने बताते थे हमारा ये भजन जी मार्ग है हमारा भजन की मार्ग है गौरी संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभ का आदेश निर्देश जो इन टोटो अपना जिंदगी में पालन करे वही चौतन महाप्रभु का कीपा पात्र है वही गौड़िया संप्रदाय का सदस्य है ज्यादा पैसा का पीछे भागने का जरूरी है नहीं पोपा जी बताते थे ज्यादा पैसा का पीछे भागने से क्या होगा तब गुरु वैष्णव का अपमान करने का साहस होगा अवहलन हो जाएगा अपमान हो जाएगा ये करने का कोई जरूरत है नहीं भगवान बहुत सारे चीज शास्त्र में बताए ये सब संत महात्मा आपका सामने चर्चा करेंगे किया भी है और जो श्लोक देकर हमने शुरू किया है और भागवत का और जगह भी सुंदर श्लोक है जिसको हम कीपा करते हैं विशो विधनोमि में अहम जिसको हम कीका कीपा करते हैं उसका अहंकार सब हम छीन लेते हैं अभिमान का जो कारण है वो छीन लेने से अभिमान नहीं रहता है भागवत में सुंदर कालिया दमन का बारे में वो ना वो आपका नारद जी बताते हैं जब नल कुबेर के बारे में वहां बताया था जब जन्मो ईस जो श्रोतो सी ये चारों को चार खम्बा है खम्बा का ऊपर अहंकार का इमारत बिल्डिंग खड़ा रहता है भगवान अगर कृपा करना चाहे तो चारों के चार एक एक करके चारों को विनाश कर दे अहंकार का जो खम्बा पता नहीं हो जाओ अहंकार का घर भी विनाश हो जाए देखने वाला बात तो ये है जो राज पंडित है कितना सारे प्रतिष्ठा सम्मान होने का बावजूद महाराज जी का जिंदगी में देखा निष्किंच आश्चर्य की बात है प्रतिष्ठा लेने के लिए आदमी तरसता है हर वक्त चिंता करता है कब हमको प्रतिष्ठा दे प्रतिष्ठा नहीं होने से हम संतुष्ट नहीं होते लेकिन ये जो महात्मा है सिलिश गुस्हाराज जी जिनका सामने दुनिया भर का प्रतिष्ठा भगवान ने खड़ा कर दिया फिर भी देखो निष्किचन वैष्णव का भाव देखो यही गांव में आकर राधा कुंड शैम कुंड कुंड है सामने में भाव लेकर भजन किए हैं भगवत का जो श्लोक देके शुरू किया तो वहां भी यही बताते हैं साम किलाई कांतो धियाम सकानम जा संपदो देवी भूमो रसायम स्वर्ग मतवपताल में जितना सारे संपत्तियां हैं सारे देने से भी जो वास्तव निष्किंचन वैष्णव है उसका संतुष्टि नहीं होता उसको चाहिए भगवान का लिए प्रेम प्यार यही सबसे बड़ा जरूरी है हमारा गुरुवर्गो महाराज जी का गुरु भाई को बुलाते थे इधर हरिकथा कीर्तन करते थे एक बात तो स्पष्ट है अपराकित तो प्रोपा जी बोलते थे अगर अपराजित तो सत्व बोलने जाओ तो दुनिया का मैक्सिमम आदमी मेजोरिटी दे दे कैन गो अगेंस्ट मी, जी बोलते थे अपरागित सत्व का प्रवचन करने जाओ दुनिया का आदमी हमारा खिलाफ चले जाए पोपाजी बताते थे अगर दुनिया का पूरा आदमी हमारा खिलाफ चले जाए फिर भी हम गुरुचरण का छत्र छाया में खड़ा होकर वही सत्य प्रवचन के करते रहेंगे चाहे हमारा प्रतिष्ठा का कमी हो जाए तो उसमें कोई फिक्र नहीं है मेरा दरकार है भगवान का इंद्रियो तर्पण भगवान का इंद्रियो तर्पण करना हमारा फर्ज है सेवा है और लोक प्रतिष्ठा लोक रंजन करना ये हमारा हमारा सेवा हो गया हमारा प्रतिष्ठा हो गया इसमें भगवान का सेवा का कोई बात नहीं पोपा जी बताते थे आप लोग भक्ति विनोद धारा का स्वाद अभक्ति विनोद धारा का पार्थक्य को समझने का कोशिश करो ध्यान से भक्ति विनोद धारा का स्वाद अभक्ति विनोद धारा दुनिया का जितना है ये सब धाराओं का पार्थक को समझने का कोशिश करो इसी में आपका वास्तव सत्संग हो जाएगा नहीं तो भक्ति का नाम पे दूसरा कुछ आप सीख सीखना पड़ेगा और भजन रस्ता से बहुत दूर चले जाओगे भजन नहीं हो पाएगा महाराज जी का खिलाफ कितना आदमी गया था उनका जीवन ही लिखने का आदेश हुआ था असम गोसाई महाराज के पास से हिंदी और बंगला में अधूरा अभी भी है हुआ नहीं बहुत काम पे बिजी रह गया होगा फ्यूचर में कभी वहां हमने देखे है महाराज जी जब हरिकथा बोलते थे बहुत सारे स्मार्थो सब महाराज का खिलाफ यहाँ तक कि तंत्र मंत्र करके महाराज जी का जवान को बंद करने का कोशिश किए हैं लेकिन फिर भी महाराज जी भी अब हरिकथा बोलने के लिए पोहपात को शरण कर रहे आसन में बैठते थे तो उसका जवान तो सरस्वती और प्रागित सरस्वती बैठकर कर वो हरिकथा चैतन्य महाप्र का जो सिद्धांत जो बानी वो तो बोलते रहते थे उसमें कोई विराम नहीं था इसमें जिन्होंने ये सब हरकतें किए बदमाश किए तो हैरान हो जाते थे हमने इतना बड़ा तांत्रिक को बुलाए किसी का भी जबान हम बंद कर देंगे लेकिन इसका तो जबान बंद नहीं हुआ बाद में आके चरण में क्षमा जितना किया हमको क्षमा करो हमारा तो सत्यनाश हो गया आप जैसा महात्मा का चरण में हम अपराध किया तंत तो मंत करके ऐसा ही है दुनिया का हालत ज्यादा बोलने का तो मालत है नहीं टाइम इज लिमिटेड और बहुत सारे वैष्णव लोग हैं इसे महाराज जी के चरण में ये प्रार्थना करें जे मेरा ऊपर भरपूर ये अपना कीपा कर दे और हमारा अंदर में भी महाराज जी का माफी भाव बने रहे निष्किंचन भाव कोई प्रतिष्ठा का कोई इच्छा ना रहे ऐसा प्रार्थना करते हुए यहाँ खुदरो पुष्पाजलि वाणी का भी श्रां दे बांछा के पास सिंधु पथितान पावन भो भ्यो नमो